गुरु पद वंदे गुरुपद्द भक्तबिंद समसमुन्नीत श्रीचैतन प्रभु वंदे निता नंदसहोदित राधिका वंदे राधि चरणोदय गोपीजन समयूत बिंदवनमनोहर वंछाकुअश कृपा सिंधु पति पावेभ्य वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लंग हितगिरी यदे परमाधव बृंदावितुषा वैकेश भक्तिपदी देवी सत्यवी नमो नमः नारायण नमस्कृत नर जीवन देवी सरस्वती व्या तथो जो मुदीर संकीर्तने कथोपदेश गौरी अत्र प्रकाशने च गुरु भक्ति भक्ति सदा प्रमोद सदाभविष्टोहम देता शिव विरचिन तम शरण्यीता हमतपालीपूत वंदे महापुर चरणरविंदुस्त स्वरेपी तरजलक्षी धर्मीजवचा जरण्यम मेघ दैत वधा वो वंदे महापुरशते चरनाविंदम पाद यदपल्लवंदमि छटाया विस्फुजित किवधु स्वदर्शी पूर्णागर सगर सारमूर्ति साराधि काम कदम कौशन प्रभु नितानंद सियादगदाधर शिव सदी गौरभक्तिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद सियादगदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे आजानुलबित भुजों कनका कमलाय तो, संकेतनकमलाताक्ष षाम गिजो वरौ जुगधर गोपालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणतारौ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे बागीष वदने जस्य जस्यास्त हिदय संभी यसदय सिंह नमा गंगे तव पाद पंकज सुरासुर्वंदम भोक्ति मुक्ति दिन भावानूपेण सदा नम गतरंगरमणीयटाकलापम गौरीर विवुशी तो वाम प्रियमदापहार भरानसी पुपति भयवीश्वनाथ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे रा, राम राम राम हरे तत्कंपास समीक्षमा भानको विपाक हृदागपीर्दधत् नमस्ते जीवेत तो मुक्तिपदे सदाय भाग जीवेत तो मुक्तिपदे सदा भाग तत्नुकांक्षा सुसमीक्ष भुंजान एववात्मको विखदवाग बपुवीरिद नमस्ते जीवे तो मुक्ति पदे सदायो भाग शिशिलो भक्ति सिद्धांत शिशिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुपा जी ने बताये परम सत्य वस्तु का चरण में परिपूर्णतम रूप में आत्मसमर्पण ना हो तो वास्तव सत्य का कीर्तन करना संभव नहीं शिल सरस्वती ठाकुर जी ने बताए हैं जब तक परम वस्तु सत्य वस्तु का चरण में परिपूर्णतम रूप में आत्मसमर्पण ना हो तब तक वास्तव सत्य वस्तु का कीर्तन करना संभव नहीं भयभीत हो जाएगा शरदु बंदोपाध्याय जी ने बताए थे एक दफे प्रभुपात आपका क्या चिंता है थोड़ी ही समय में पचास पचास मठ बन चुका है गौरियम पचासो गौरिय मठ बन चुका है आपका क्या चिंता है पोपा जी ने बताएं पचास मठ तो बहुत कम है मैं हर बद्ध जीवों के हृदय में उसका हृदय मांजन करके उसमें एक एक करके गौरी मठ स्थापन करना चाहूँ मेरा इच्छा है हर हृदय में हर गांव में नहीं हर शहर में हर गांव में ये तो थोड़ी बात है कम बात है मेरा मकसद है मेरा इच्छा है हर जीवात्मा का हृदय में मनुष्यों का हृदय में एक एक करके गौरीम करें हमारा गुरुवर्ग ने बोलते थे जो वास्तव अगर कोरोना किसी का अंदर है वो कभी प्रचार छोड़ नहीं सकता किसी का अंदर में अगर वास्तव करुणा का प्रकाश है तो किसी भी हालत से ये दूसरे को अपना आचरण से सानित हुए परिपुष्ट हरिकथा दूसरे को सुनाते रहेंगे अगर भाग्य गए हरिकथा कीर्तन से रिटायर कर लिया ही लाइक टू टेक रिटायरमेंट तो समझो कि दाल में कुछ काला है हरिकीर्तन हरिकथा से भागने का मतलब है उसका अन्न अन्नाभिलास उसका प्रचष्टा प्रयास उसको सता रहे हैं और इसमें गुरु वैष्णव से दूर हो जाना मतलब हरिकीर्तन से दूर हो जाना श्री कृष्ण चैतन्य महापभ परत्पर अखिलेश्वर साक्षात कृष्ण वस्तु इस बात कर साबित करके दिखाए कि एकमात्र संकीर्तन के द्वारा गुरु वैष्णव के साथ संकीर्तन सब कुछ हो सकता है परम विजयते थे शिक्षण संकीर्तनम ये पहुपात का आकर हर जगह जहाँ जाते थे वो लिखा रहता था सुंदर परम विजयत श्री कृष्ण संकीर्तनम कृष्ण संकीर्तनम नहीं परम विजयत श्री कृष्ण संकीर्तनम श्री दयामई करुणामई राधा रानी इनके साथ जिस भगवान श्री कृष्ण का विलास है इनके जो गुनावली है अर्थात गौरांग महाप्रभ का जो गुनावली है एक ही बात यही हमारा गौड़मठ का मकसद है गौड़ मठ ये टारगेट है शिल बहुपाध जी को किसी ने बताएं, आपका इतना शिष्य हो गया इतना शिष्य सब तो गौरंग महापेव का संकीर्तन करते रहते हैं प्रचार में आप भेज दो हर जगह ये लोग तो हरि कथा बोलते रहते हैं पोपाजी ने बोले बे लोग भी वास्तव सत्व का निष्ठुर वचन निष्ठुर वास्तव सत्व बहुत निष्ठुर होता है क्यों बद्ध जीवों का अंदर में जो भाव है इसको काट के इसको तोड़ फोड़ के अपराकित जगत की जो भाव है भावना है ये जाने के प्रयास करता है सिल पहोपात बोलते थे बहु जन्म के अपराध और संस्कार के कारण पत्थर का मापिक बन गया है सिलपोहोपात बोलते थे डीनामाइट चार्च करना पड़ेगा डिनामाइट मारो डिनामाइट मारते मारते पार्थक चूर हो जाएगा अनात मुठागुर तो और आगे बोला सुंदर पाषण अगर होता तो गल जाता क्योंकि चैतन्य महापुर प्रमाण दिए भगवान श्री कृष्ण स्वरूप में भी प्रमाण है जो जितना सारे ये प्रकृति का जितना सारे गुनावली है ये विपरीत हो जाता है जमुना का पानी बहती हुई पानी सॉलिड हो जाता सॉलिडिफाई और पत्थर जिसका ऊपर शैम सुन्दर वंशी धनी कर रहे हैं वो पिघल जाते हैं मोम का वाला लाइक वाक्स मोम के मापी ये कोई बनावटी बात नहीं है जिन सब भक्तों ने वृंदावन का जंगल जंगल में घूमे हैं इसको देखने को मिला ये प्रमाण है सारे जगह भगवान का चरण चिन्ह चरण पहाड़ी और जितना आसानी भगवान का साथ थे सब कोई का चरण चिन्ह यहाँ तक कि हाथी घोड़े उस जगह का पूरा पिघल गया गोवर्धन जमुना राधा कुंड श्याम कुंड अप्राकृत विषय है गोलोक की ये चैलेंजिंग मूड लेकर वृंदावन में बास नहीं होता आचार्य लीला में से प्रभुपाद प्रमाण किए जो हम अगर वृंदावन में बैठ के भजन करते रहेंगे ये लोग वो देखे वही सीखेगा इसलिए आचार्य लीला में प्रभुपाद दिखाए राधा कुंड में स्नान करना भी हम जैसा बुद्ध जीवों को लिए माना है इस सब प्रभुपात जी दिखाए और परम विजय तो श्री कृष्ण संकीर्तन ये चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा ये जो शिक्षा है यही गोरियमठ का मोटो है अल्टीमेट जो श्लोक देके शुरू किया था वो श्लोक दोबारा पाठ करें ताकि आपका अंदर में इस बार के लिए एक संदेह पैदा हो जाए जो श्लेख दो शुरू किया था उसका थोड़ा उल्टा पाठ करेंगे हम तत्कम प्या सुमान भूजान एव आत्मकृतो विपाक हृद बाग बिद नमस्ते जिवे तो भक्ति पदे स्वदाय भाग जिवे तो भक्ति पदे स्वदाय भाग महाराज भागवत में तो लिखा हुआ है जिबे तो मुक्ति पदे सदाव भाग हाँ ठीक है शिलो सर्वम भट्टाचार्य जी इस श्लोक का परिवर्तन किया हमने नहीं किया तब के जमाने में जितना सारे पंडित थे उनमें माने जाने पंडित है शिल सर्वम भट्टाचार्य शंकर संप्रदाय का अध्यायन उद्धापना सब में उनके जोड़ी नहीं है जिसको श्री चैतन्य महापु ने बताए तुम साक्षात बृहस्पति इन्होंने ये भागवत जी का श्लोक को परिवर्तन कर दिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछे ये कब का बात है जब श्री गोपीनाथ आचार्य जी का जो मन की दुख है भावना है इतना बड़ा पंडित है अगर थोड़ा भक्ति हो जाता तो अलंकार बन जाता लेकिन हाय राम हाँ भगवान भक्ति तो है नहीं ये दुख को हटाने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इनके ऊपर बड़ा भारी कोरोना प्रदर्शन किए आ कोरोना प्राप्ति के बाद ही ये श्लोक निकला उसका पहले नहीं ईश्वर की पालेश जहा तो तो ईश्वर तत्व तो जानी भरे पाले ईश्वर तत्व जानने के लिए कोई लॉजिकल इंटरप्रिटेशन को वेद वेदांत संस्कृत आदि सारे पढ़ के महाराज मस्त बन जाए दुनिया का ऊपर सबसे बड़ा हाथी बन गया ये कुछ नहीं है श्री चैतन्य महाप्रभु का लीलाओं में सब सारी बातों का प्रमाण है जब दिग्विजय पंडित को पराजित किए लेकिन पराजित करने का मतलब ये नहीं उसको अपमान किए ये नहीं ये एक विशेष प्रभु का एक विशेष प्रभाव था एक विशेष नियम था किसी का अंदर से उसका घमंड को उखाड़ के फेंक दे लेकिन उसका दिल में ठेस ना पहुंचे दुख ना पहुंचे ऐसे सुंदर ऑपरेशन करे को उसका पता नहीं चलेगा इसीलिए चैतनों महाप्रभु जी ने जब गंगा का महिमा का बारे में चर्चा चल चर रहा था तो महाप्रभु ने बोले इसका अंदर आप आप बताओ इसमें क्या दोष है गुण है वो बोले दोस्तों दूर की बात है गुनी है कुछ उपमा अलंकार आदि है इसमें क्या दोष देखा आप तो अगर आप दुख न मानो तो दो चार हम बता दें भावित हमारा कालिदास आदि ये लोग भी इसका लेखा तो लाजवाब है फिर भी इनका लेखानी का अंदर में सूक्ष्म विचार करे तो दोष गुण निकल सकता है तो इसमें जितना सारे स्टूड छात्रों जितना सारे बच्चा लोग थे वहाँ स्टूडेंट छात्रों च्छत, का हाँसी आ गया माँ प्लू ने चुप करा दिया लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ इनका अंदर, अंदर में घुमंड चला गया और महाप्रभु का चरण को अपनाया है गोड़िया मठ का प्रचार बड़ा गंभीर है त्रिणादो फी श्लोक का काल चर्चा चल रहा था इसका बारे में थोड़ा आएंगे सभी चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा का एक एक डायरेक्शन, एनालिटिकल विचार किया जाए तो उसमें बड़ा भारी आश्चर्य लगे सार्वम जो को सिवन महाप्रभु जी ने पूछा सार्वभम तुम्हारा क्या भाव है किस लिए भागवत जी का इस श्लोक को तुमने परिवर्तन कर दिया ये तो उसमें भागवत में है जिबे तो मुक्ति पदे सदाय भाग अब सर्वमट्टचर्जी का परिपूर्ण कृपा मिला है तो बोल रहे हैं कि प्रभु क्षमा करे प्रभु क्षमा करे अब हम मुक्ति पदे ये पाठ नहीं कर सकता बोलो क्यों क्या हुआ मुक्ति पदे पाठ करो तो इसमें दोष क्या है बोला नहीं मुक्ति पदे पाठ नहीं कर सकता बोला देखो मुक्ति जिसका पद में है वो मुक्ति पद ऐसा व्याख्या करने से दोष तो नहीं है मुक्ति जार पदे से मुक्ति पद कारुक में थोड़ा व्याकरण कर दो के की किशेर द्वारा कुथाई तो कुथाई को कौन जो सब व्याकरण में भाग है जैसे बहुत सारे विचार हैं इस सब विचार में हम नहीं जाएंगे रामेश्वर शब्दों का क्या, क्या अर्थ हैं दूसरे समुदाय बोलते हैं राम जी का ईश्वर है काल इस बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे राम जी का प्राकृत गुनावली वैष्णव का आविर्भाव है काब दोपहर का टाइम में हरी कथा हो सकता बारह बजे अभिषेक है उसके बाद फिर शाम को तीन चार बजे सुबह का अधिवेशन नहीं हो सकेगा महाराज कर देंगे तो मुक्तिजार पदे मुक्ति जिन के पद में अवस्थित है वो मुक्ति पद ऐसा अर्थ करने से कोई तो दोष नहीं है तो बोले प्रभु आपका व्याख्या तो ठीक है पर ये ये भी मेरे लिए उच्चारण करना संभव नहीं होता मैं दुखी हो जाता मैं ये मुक्ति शब्द सुनने से मेरा डर आ जाता क्या हालत था मेरा पहले मैं अभी सोचने जाए तो पागल बन जाता हूँ ये संभव नहीं परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसका डिभान डिस्पेंसन इसको परिवर्तन करे किसी का बाप का हिम्मत नहीं है किसी का यह भगवान का डिवाइन डिस्पेंशन भगवान का नियम भगवान का ही नियम भगवान का भागवत किसका है भगवान का है वैष्णेव जी कौन है तो इसका ऊपर सर्वम भट्टाचार्यो नामक भक्तो जो है चैतन्य महाप का चरण में आत्म आत्मविक्रय कर दिया आत्मसमर्पण का ये भी दिखने का दिक है आत्मसमर्पण आत्मसमर्पण बहुत बोलते रहते हैं ये सब एक एक पॉइंट को चर्चा करें तो अपना अंदर में शर्म पैदा होगा धिक्कार आएगा मेरा स्थिति क्या है आज शास्त्रों का प्रवोचन क्या है गुरुजी बोलते थे देखो बेटा मैं बूका था बहुत बोका अब भी बोका हूँ गुरु जी चरण में ये प्रार्थना करते थे गुरु आपका तो उम्र हो गया आप तो साक्षात दर्शन से वंचित करोगे बहुत जल्दी आप तो संग में रहोगे जरूर लेकिन साक्षात दर्शन से आपका हम लोग वंचित हो जाएंगे लेकिन हम जैसा बद्ध जीवियों का तो साक्षात साधु संग जरूरी है साक्षात सामने साधु है वो क्या कर रहा है जो जितना साधु का पिटाई किया है वो बड़ा साधु बनेगा अगर मान लिया परम पूजो संतो को सिंह महाराज अपना खरम से पिटाई करते थे अपना सन्यासियों को एकदम पिटाते थे आजकल का जमाने में अगर ऐसा आत्मसव नहीं है तो ये समझ लो कि उसका अंदर में कभी भी सिद्धि नहीं आएगा अगर किसी ने बोलेगा महाराज आपका ये खड़ा प्रवोचन कोई सुनने वाला नहीं है आजकल के जमाने में हम बोला महाराज ये कारा प्रवचन तो हमने नहीं बनाया हमने तो गुरुवर्गो का बहुपात का वक्त में उठा आपका सामने पेश कर दिया आई एम एक्टिंग जस्ट लाइक ए पोस्टमैन हम पियोन का मापी काम कर रहे हैं जो वानी आ, आ, आ रहा है हमारा सामने अपना आचरण में कोई दोष है तो बताओ तो ये बात हम बोल दिया तो कोई अगर ऐसा वास्तव सत्व का प्रवचन का सुनने वाला कोई नहीं है तो ये सुन लोग भगवान को प्राप्ति करने वाला भी नहीं है है तो बहुत कम है नहीं है तो हो नहीं सकता है जैसे ये तो प्रभुपाद जी का वादा है प्रतिज्ञा है भक्ति विनोद धारा कखनो अवरुद्ध हवेना भक्ति विनोद धारा कखनो अवरुद्ध हवेना फलगु नदीर मतो प्रभा तो होगा भक्ति बीनोदारा कभी अवरुद्ध नहीं होगा ये फलगु नदी में जैसे बालू को हटाओ नीचे से पानी चलते रहते हैं ऐसा चलते रहेगा बंद नहीं होगा इसलिए साधु नहीं है किसी ने मंतव्य करते हैं हमारा सामने तो ऐसे अगर जवाब हम जवाब दे देंगे प्रभुपात जी का कृपा से कोई बोले महाराज आज मठ मंदिर में कोई साधु नहीं है ऐसा अगर बोले संप्रदाय में कोई भी साधु नहीं है ऐ बोले तो जरूर समझ के रखना वो मायावादी है वो मायावादी है मायावादी छोड़ के उसका जवान में ये शब्द तो कहां से आया बल्कि तो महाराज ठीक ही तो बताया ठीक नहीं बताया अगर आप सोच लो कि सिलसिला भक्ति प्रज्ञान के सब गो महाराज पहुपात का चरण में आप तो विक्रय किए हैं तो पहुपात का शक्ति इनके अंदर में आया सेवा भक्ति भक्तिपुर पुरी श्री महाराज जी प्रभु पहुपाध जी का चरण में आत्म विक्रय किए पोहपात का चरणोदय अपना बक्षस्थल में ऐसा करके पकड़ा था जाने का दो दिन पहले पोहपात का जो चरण कमल ऐसा करके बक्ष में लिया ऐसा करके आलिंगन किए अब पहुपा जी ने उनका ओर देखे कौन धीरे से बताए ऐसा करके आंखें खोले अब बोले कौन प्रणवानंदो गुरुजी बोलते थे प्रभुपात का उस समय का जो हमारा ऊपर जो दृष्टि है वो तो गुरुजी ने बताए उस समय प्रभुपात जी धीरे धीरे आंखें खुल के हमारा ऊपर देखा और देखने का बाद जो ये शब्दों बोला ये हम करोड़ों जन्म में भूल नहीं सकता क्या था उसका उस नजर में हमारे ऊपर जो जो देखा जैसे लगा कि जे चैतन्य महापुभ का करुणा का संपूर्ण तम प्रकाश उसका दृष्टि में है हमारा ऊपर डाल रहा है सुधा अमृत डाल रहा है जो कौन करुणामय दृष्टि करुणामाय प्रभुपाद का करुणा भरा दृष्टि गुरुजी बोले वो जो दृष्टि है हमारा ऊपर जो नेगा रखा दृष्टि रखा और ये शब्दों को बोला अनंत जन्म में हम बोल नहीं सकता वो क्या लाजवाब आश्चर्य की बात है तो हमारे अगर ये बोले कि पहुपा जी का शक्ति सिशिला भक्ति प्रमोद पूरी गुस्साई महाराज जी का अंदर आया नहीं तो हम जरूर मायावादी हैं। हम विश्वास नहीं करते गुरु तत्व में जो शरणागत भक्तों का अंदर में गुरुजी का पूर्ण शक्ति का प्रकाश होके ही रहेगा इट्स ए मस्ट शरणागत हुआ लेकिन शक्ति नहीं है एब्सड इट्स एब्ज ऑल बुगस वो मायावादी है प्रभुपात जी बोलते थे जो मोर और लेस दे आर ऑल मायावादी हैं। अगर एक सौ एक सौ परसेंट नहीं है एक सौ परसेंट नहीं है तो एक परसेंट कम है नाइन्टी नाइन परसेंट मायावादी हो सकता या उल्टा भी हो सकता पूरा नाइन्टी नाइन परसेंट थोड़ा आया है एक परसेंट मायावाद अभी भी हृदय में समझा मेरा बात नाइन्टी नाइन परसेंट उसका आ गया लेकिन वन परसेंट जो है कंटेमिनेशन है गुरु वैष्णव चरण में थोड़ा सा विश्वास है ये ये संभव नहीं बस वही कंटामिनेशन आपको वन परसेंट कंटामिनेशन दैट इज कॉल्ड पॉइजन वो पॉइजन को अगर गुरु वैष्णव का संघ के द्वारा नहीं हटाया जाए दैट पॉइजन कैन अल्टीमेटली स्पॉयल द रेस्ट नाइनटी नाइन परसेंट वो एक परसेंट जो है वो बाकी नाइनटी नाइन उल्टा हो सकता खाते खाते खाते उसको पूरा मायावादी बना देगा अगर इस बीच में साधु संघ होते रहता है वास्तव तो कोई चिंता नहीं वास्तव साधु संघ हो जाए जो स्वयं साधु है जिसका अंदर में कोई कपट भाव नहीं है दुनिया जाए मरने ले इसका, उसका कोई लेना देना नहीं है वो तो एक ही बात बोले उसका ही करुणा ये कड़ावाद बोलना ही गुरु वैष्णव का कोरोना है आदमी उल्टा समझता है कड़ावाद बोला मतलब इसका अंदर में कोरोना नहीं है परमजत केशव को सीमा आज का अंदर ज्यादा करुना है बहुत ज्यादा करुना इसलिए गाली देते हैं बोलते हैं इतना कड़ा प्रवेशन वो चाहते है कि दुनिया का आदमी का चेंज हो जाए शरणागत तो हो जाए शिला वृंदावन दास ठाकुर महाशय तो इतना तक कहा ऐ तो जो पापी निंदा करे तो अबे लाथी मारू तार माथा रो पड़े शेरे ये तो वृंदावन दास ठाकुर जी का कहना है इतना हमने समझाया इतना सारे समझाने का कोशिश किया इतना सारे भगवान का मीठा लीला का भगवान का करुणा का पूरा एग्जीबिशन खोल दिया देखो दिस इज सिचुएशन इसके बाद भी इसका अंदर में नित्यानंद प्रभु गौर हरि जिसका नाम पे पदर पत्थर पिघलता है हमारा कीर्तन में सब बोलते हैं नरोत्तम ठाकुर आदि और बोलते है पशुपाखी झूड़े पाषाण बिजोड़े बिदौरे सुनीजार जार गुनों था जड़ जगत का जो फिलोसोफर है दार्शनिक है बहुत बहुत बड़ा डिग्री हासिल किए है वो तो हंसी उड़ाएगा दूर महाराज क्या फालतू बातें करते हो पशुपाखी झूड़े पाषाण बिदौरे सुनी जार गुणी ये वो लोग के लिए विश्वास का बात नहीं है हमारा संप्रदाय का अंदर में ऐसा विश्वास है नहीं सिल गो सिंह महाराज बोलते थे देखो इतना कष्ट करके इतना गौड़ी वेदांत समिति का पत्रिका निकालते हैं हम आज भी चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं देखो आज भी हमारा गौड़ीय समाज में जितना सारे पत्रिका निकलते हैं। हम चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। हम डरते नहीं जितना सारे पत्रिका निकलते रहते हैं इनमें वेदांतो समिति का पंजिका जो है टॉप मोस्ट हम ये अगले सभा में भी एक सभा में सिले को सीमा में बताया पूरा तमाम जितना मठ है उसमें अगर अभी भी वास्तव सिद्धांतों थोड़ा बहुत बचा खुचा है तो ये वेदांत समिति में है सब आदमी रुष्ट हो गया क्या किसी जगह है नहीं नहीं आज भी थोड़ा बचा खुचा है तो इसी में है क्यों क्योंकि परम विजय केशव गुसम महाज का टॉप विचार था वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे तुम्हारा इच्छा है तो जाओ आ, आओ तो आओ इतना सारे अपना भाई को भी क्षमा नहीं किए भाई को भी क्षमा नहीं अपना भाई को भी क्षमा नहीं किए ऐसे जो भी है सब प्रसंग हम नहीं उठाएंगे तो उसी बामुन गुसि महाराज बोलते थे देखो इतना कष्ट करके इतना सुंदर निचोड़ ये सब निकालते रहते हैं लेकिन हमारा ही अपना मटका अंदर जो है जो सेवक वो लोग ये सब देखते नहीं पत्रिका तो हमारा इधर से निकलते है इनका हमारा आदमी देखते नहीं सब उठा के रख देते हैं। <laughs> किस संख्या को गुना जाए ये ये उनचासतम संख्या है कि ये बस है ष्ठ वर्ष इतना संख्या ये हमारा काउंटिंग करने का जुमा आ गया हमने काउंटिंग करते रहते हैं जब तक जब तक चलेगा लेकिन हमारा संप्रदाय के अंदर में ही किसी का जो सच्चा जानने का जो भाव है ये इसका अभाव ये कैसे हो गया सारे ये सब चीजों का पीछे चैतन्य महाप देखा हुआ दिखाया गया विष्र अन्न खाईले मोलिन हॉय मोन मोलिन मोने थे ना हे किसने स्मरण ये सब चीजों का अगले दिनों में हम थोड़ा थोड़ा करके व्याख्या करते रहेंगे एक एक पॉइंट को जो बात को उठाया था वो बात क्या है ना वो जो क्या चर्चा हो रहा था मुक्ति, अभी मुक्ति हाँ मुक्ति पद तो ये जो मुक्ति पद जो सर्व भट्ट विचार करके दिखाया ए अभी श्लोक को बोला बताया इसमें भगवान रुष्ट नहीं हुए जबकि शास्त्र उनका ही खुद का विचार है लेकिन उसमें सर्वमठ जो जो परिवर्तन किए उसमें चैतन्य महापो रुष्ट नहीं हुए प्रसन्न हुए और फिर हम लोग देखें जो दक्षिण भारत में रंगनाथ का मंदिर के अंदर जहाँ वही अज्ञ ब्राह्मण लिखा पड़ा जानते नहीं वो जब गीता आवर्तन करते थे श्री चैतन महाप्रभु एक दफे उनको पूछे आप जो गीता आवर्तन करते हों तो लोग हंसी उड़ाते हैं आपका अंदर में जो आंसू आते हैं मजा आते हैं किस बात की मजा आप लूटते हों तो उन्होंने सर उठाकर बोले महाराज जब तक हम गीता पढ़ते हैं हमको लगता है कि भगवान श्री कृष्ण रथ के ऊपर खड़े हुए हैं और अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं जावत पढ़ो मुई तावत पाऊं कृष्ण दर्शन एते लागी पाठ ना छे मोर जब तक हम गीत, गीता पाठ करता हूं कि ये देखो हम तो मूरख है सचमुच लेकिन गुरु आज्ञा पालन करके हम ये पाठ करता गुरु आज्ञा के गुरु बोले गीता पाठ करना बस ये आज्ञा को पालन करने के लिए शंकराचार्य जी का जिंदगी में हुआ पदपात और एक उसका कहानी है सुंदर बाद में हम बताएंगे जो गुरु का कृपा अगर हुए किसी का ऊपर सब संभव है तो जो बात हम बोलना चाह कि हमारा गुरु जी का अंदर पौपात का परिपूर्णतम किपा नहीं आया ये अगर हम सुनजे समझे तो इसमें मैं थोड़ा बहुत मायावादी तो हूं क्योंकि पौपात का पूरा किपा आएगा अगर मैं भी गुरु जी का चरण में 100 परसेंट शरणागति ऐसे देखो परंपरा का बारे में जो क्वेश्चन मैंने आ रहा है बड़ा फाइटिंग चल रहा है मेरा कहना है पूरा मैथमेटिक्स का मापी साइंटिफिक बातें इसमें कोई मिलावट अब नहीं दिया जब हम गुरु जी का चरण में परिपूर्ण अवत शरणागत हैं सर परम केशव महाराज के चरण में परिपूर्ण रूप में शरणागत हुआ बामन गुस्साई महाराज इनका अंदर में प्रभु शिलक केशव गुस्वी माथ का परिपूर्ण सिद्धांतों का प्रकाश हमने देखे हैं कोई बोले तो उसका हम बात नहीं सुनेंगे संपूर्ण सिद्धांतों सिर्फ बोलने का ढंग थोड़ा अलग था हमारा बोलने का ढंग ऐसा है महाराज जी का बोलने नरम है थोड़ा फड़क पड़ता है लेकिन शिला गुस् महाराज जहां भी गया सिद्धांतों का स्थापन किए सारे परमपी केशव गुर महाराज का विचार एक बूंद भी इधर उधर नहीं हुआ आज तक सिद्धांतों का तो ये हमारा परिपूर्ण विश्वास है जय गुरुचरण में वास्तव शरणागत ए तो गुरुजी का शक्ति हमारा अंदर भी आ सकता है ये विश्वास होना चाहिए नहीं तो भजन किस लिए कर रहे भजन का शक्ति कहां से आएगा हमने शिक्षित समाज में ये उदाहरण देते हैं सपोज ए इज इक्वल टू बी इफ बी इज इगल टू सी इफ सी इज गल टू डी देन ए मस्ट भी इक्वल टू डी जिन्होंने मैथमेटिक्स ये हैं अंक किए हैं अगर ए समान बी है B समान सी है C समान डी है तो ये समान D ऑटोमेटिक तो ये जो परंपरा हमारा टूट गया है ये बात आ रहा है लेकिन हमारा ये विश्वास है गुरुवर्गो ने सिखाया किसी ने जोर जबरस्ती गुरु जी को धोखा मारकर गुरु का आसन लेने का प्रयत्न किया गुरु वैष्णव का दो किस्म का कीपा होता है एक वंचनामय किपा एक वास्तव की कृपा वंचना में कृपा तब तो करते हैं जब देखते हैं इसको गुरु होने का साध है तो बोलते हैं ठीक है उसको गुरु बना दिया गुरु जी बोले तू ही गुरु का काम कर हम आप दीक्षा नहीं देंगे ये देंगे ये गुरु है वंचना कर दिया गुरु वैष्णव का वंचना जो है ये समझना बड़ा मुश्किल है बड़ा भारी प्रशंसा कर देगा अरे महाराज तुम ही तो मेरे लिए ऐसा किए हो तुम जैसा भक्त तो कहा है दुनिया में दुनिया का सामने बोल दी ये मेरा सेवक देखो कितना सुंदर सेवा की लेकिन वास्तव सेवक जो है उसका अंदर गुरुजी का नजर है छुपे हुए है कोई जानता नहीं कोई उसको माला नहीं पहनाता है कोई पैर नहीं धुआता है लेकिन गुरुजी का नजर है ये वास्तव सेवक है जैसे उदाहरण दे नरहरि प्रभु पूरा गोड़िया का माता जी माँ नाम थे गौड़िया मठ का माता जी जिनका आचरण बोलने बैठे तो हम समान नहीं सकेगे आप परम केशव गुस् महाराज जी जैसा इतना बड़ा भगवान का निजी जन वो जो आप नरहि प्रभु का बारे में चर्चा करने बैठते थे वो रोते रोते पागल हो जाते थे आदमी सोचते थे यही वो आदमी है जो ऐसा प्रवचन देते हैं और इनके बारे में बोलना शुरू कर दिया तो रोते रोते पागल उसका प्रवचन बंद हो जाता अब समझो कौन है क्यों नरहरि तोरण नाम दिया ये बाहर में कोई नहीं जानता क्यों देवानंद गोरियमठ नाम दिया सुनना चाहिए नहीं तो परिचय देना संभव नहीं है हम वो परंपरा का है हम वो महात्मा का अपना आदमी है ये बोल के कैसे परिचय दे अगर उनका भाव हमारा अंदर में परिस्फुटित नहीं हुआ रूप गोस् का बारे में बताया था चैतन्य मो ऐ स्वरूप के रूप कैसे मेरा दिल की बात समझ लिया बोलो तो ये कैसे सबको को पूछे मोर मुनेर भाव रूप जाने लो के मौतें स्वरूप राय रामानंद ने उत्तर किए जो प्रभु जाते तुम्हार मौन जाने तुम्हार मौन तुम्हारा हृदय को समझ लिया तो इसका मतलब है, है क्या तुम्हारा परिपूर्ण कृपा उसका ऊपर हुआ है तुम्हारा प्रिय पर्त्य है इसीलिए तो हमारा गौड़ संप्रदाय में ये सब बातों का चर्चा होता है हमने गौर पूर्णिमा का टाइम में थोड़ा चर्चा होती प्रिय स्वरूप दैत स्वरूप प्रेम स्वरूपे सहजावी रूपे निजान रूपे को रूपे है तथानुरूपलास सविलास रूपे ये सब बात का चर्चा होना चाहिए नहीं तो कैसे परिचय दोगे ये जो समाज है ये समाज हमारी इसका गौरिया चार ओर कैसे परिचय दोगे हम गौड़िया मठ का है तुम्हारा जितना भी पांडित तो रहे हम गौड़िया मठ का है हम गौड़िया मठ का है तो परम पुज के शव महाराज जी ये जो नरहरि तोरण नाम दिए इसका कारण है निशिंगदेव को सामने रखा निशिंग वो तो निसिंगदेव है और नरहरी प्रभु इनके श्रुति बने रहे और देवानंद गोरियम नाम इसलिए दिए हैं कि महाराज जिंदगी भर तुम्हारा अंदर में डर बने रहे कि देवानंद पंडित जैसे इतना बड़ा पंडित होने का बाद भी जो अपराध करके इतना धक्का खाया तुम्हारा जिंदगी मेरा दोबारा ये चीज ऐसा ना हो इसको स्मृति में स्ति में हमारा जिंदगी में स्मृति में रहे इसलिए इसका नाम देवानंद गौड़मठ रख दिया गौड़ियमठ के माताजी हैं कौन हैं नरहरी प्रभु जब से आए तब से अंतिम समय तक वही कछा लगाकर जैसे नौरतम ठाकुर पहते थे नर तो मुठगोर ऐसे पहनते थे बस अंतिम समय था कोई बेस का जरूरी है नहीं बेस और नरहरिप्रभु का सेवा का बारे में बताए कैसे बताए सचमुच करोड़ों माँ का जो भक्त जो प्रेम है संतान का प्रति इससे भी कई गुना बढ़कर सबको प्रसाद खिलाकर किसी भक्तों ने आया नहीं उसको रात 10 बज गया तो उसका लिए इंतजार में कब वो आएगा उसका लिए प्रसाद है और कुछ अगर रहेगा तो पाएगा अगर इस बीच में कोई आ गया तो अपना प्रसाद दे दिया आपने खाओगे हमने खा लिया हमने खा लिया आप हमारा अंदर कैसे ये सब महात्मा का जो भाव है बड़ा भाव हृदय का कब आएगा क्यों हम लोग धीरे धीरे नेरो माइंडेड होते रहता है धीरे धीरे ग्रेजुअली आर डेवलपिंग नेरो माइंडेड मेंटेलिटी हमारा मन की संकीर्णता धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना छोटा होते जा रहा है कि बचपन में जब हम पैदा हुआ मैया का साथ पिता का साथ गोड़िया मठ में आते थे तब कितना महसूस होता था अनुभव कि माताजी हमको मठ में लाए मठ में खेलते थे प्रसाद पाते थे अब हम जितना बड़े होते रहते हैं उतना ही मन में कॉम्प्लिकेसी पॉलिटिक्स आते रहते हैं दूसरे को मारने का इच्छा होता है अपना प्रतिष्ठा का महाराज एक परम भागवत भक्तों का प्रतिष्ठा तुम क्या दोगे तुम सोचोगे उसके गुरु बनाओगे वो तो अपने ही ठाकुर जी ठाकुर जी उसको गुरु बना के रखे हैं कौन गुरु बनाएगा उसका अभिषेक का दरकार नहीं उसका अभिषेक ठाकुर जी करके रखे है गौरंग महापभुर क्या अभिषेक करोगे तुम उसको गुरु बनाओगे वो तो गुरु है ही है चाहे जिस अवस्था में है उसका गुरुत्व का विनाश नहीं हो सकता चाहे चारों ओर भोगों का अंदर रखो चारों ओर औरत माता जी सब है चारों सुंदरी रमनी उसका अंदर में है प्रभुपाद, चाहे एकांत में है एक जैसा अवस्था है सिलाज बोलते थे इतना हल्ला चिल्ला हल्ला गुल्ला का अंदर भी मैं एकांत में रहता हूं समझेगा ये सब बात ऐतो हो चारिदी के गंडगोल मध्यो हमें निर्जो ने ये सब जो बातें हैं इसका अनुभव कौन करेगा संभव है किसी का लिए बिल्कुल नहीं इसका लिए संभव नहीं जब नरोत्तम ठाकुर जी ने बताए पासा ने कुबो बाथा मानो ले गोरंग गुणेर निधि कोथा गए पापो हमारा लिए, लिए ग लेकिन नरोतम ठाकुर का जिंदगी में देखा गया वैष्णव प्रीति क्या है वही जिसका सरणगति हुआ है गुरुचरण में परिपूर्ण विक्रय कर दिया वैष्णव का साथ संबंध हो गया उसका प्रीति सब चैन वाइस एक का साथ दूसरे का लिंग सब चैतन माप का शिक्षा धीरे धीरे तो पाषाण में माथा ठोकना और खून निकालते ही तो नरोतम ठाकुर खोद दिखाए जब रामचंद्र कुबिराज चले गए तो जिस रामचंद्र कुबिराज को नरतम ठाकुर खोद पिटाई किए झेटा देख झेटा जानते हो झेटा देख पिटाई किया ऐसा ऐसा करके और झेटा का जो, जो सलाह है ये पीठ में चुप गया एकदम नर वो जो आपका रामचंद्र का एकदम गोड़े गोड़े एकदम इतना सुंदर उसका शरीर का वरण लाल हो गया पीठ फिर उसके बाद जब रामचंद्र को विराज कसी जी जब स्नान करने के लिए आप वस्त्रों को उतारे तो पीछे से नरतों ठाकुर देखिए आपका पीठ में क्या हो गया ऐसा लाल है सब बोले याद नहीं है आपने मेरे को मारा था आपको मारा था बोला हाँ मारा था तो बोले जो उसको मारा वो मार हमारा ऊपर आ गया जो आप रामचंद्र विराज को, को मारे थे वो हमारा ऊपर आ गया इसका एक सुंदर कहानी है गुरुजी जी अपराकित शिष्य शिष्य तो अपराकित होते शब्दों का मतलब ही है उस हम लोग अलग अलग व्याख्या बनाते हैं शिष्य ये शब्द ही अप्राकित है शिष्य मतलब गुरु वैष्णव का पूरा शासन इन टोटो टो, इन टोटो परिपूर्ण रूपे शासन को स्वीकार कर लिया अतः अर्थात शासन स्वीकार कर लिया और वास्तव तो दिव्य ज्ञान नहीं आया हो ही नहीं सकता सबरी का मापिक लिखा पड़ा जनता नहीं फिर भी अंदर में परिपूर्ण रूप से तत्व ज्ञान प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित ल इसका बारे में चर्चा होगा बड़ा सुंदर प्रसंग हो शरम आएगा हम तो हम हमारा अंदर में शरम आता है हम किस स्थिति में विराजमान है और गुरुजी को प्रार्थना करते थे जो हमको सत्संग कैसे मिले बार बार बोलते थे गुरुजी देखते थे कुछ जवाब नहीं देते थे बुका है इसको क्या जवाब दे बहुत दिन बाद ये सब बोलते बोलते रोज एक, एक क्वेश्चन करते करते गुरु ने एकांत में बोला तो सत्संग मतलब क्या समझता है तू तो? सत्संग सत्संग बोले क्या समझता है हम बोले जिस जिस संग के द्वारा हमारा अंदर में प्रभाव आ जाएगा गुरु वैष्णव का हम भजन रास्ता में टीके रहे हाँ काम चूदा पॉइंट ठीक बताया लेकिन देखो कलिकाल में ऐसा मापिक पहुंचा हुआ संत का संख्या बहुत कम है <coughs> कलिकाल में ऐसा मापिक साधु बहुत कम है इसलिए तुम्हें काम करना ये चैतन्य भागवत जो है चैतन्य चैतन्य जो गंत संग करना सिर्फ परमजय केशव गुसिम्मा भी बोलते थे संग करने से तो ये अच्छा है हमने जो चैतन्य भागवत का संग कर लिए उसमें वैष्णव लोगों का संग आ जा प्रसंग आ जाता दिखाई पड़ेगा परमप जो केशव गुसिमा बोलते थे संग करने से तो ये अच्छा है ये संग कर भोज भंडारा का एक बहाना लिया सत्संग बहुत कर लिया इसमें क्या फायदा होगा आपका तो फायदा नहीं तो ये जो बात को साफा करे इस बात को रामचंद कविराज जो है इनको श्रीनिवास आचार्य ने एक दफे परीक्षा लिया आज समय हो गया बाद में चर्चा होगा काल हो सकता जो कैसे इनको परीक्षा लिया अपना पूर्वाश्रम में भिजा बीवी का सामने शादी तो नाम के लिए हुआ वो शादी वो तो नाम का शादी कुछ नहीं हुआ जिस दिन शादी और रात को ही भाग के चले आए उस कहानियां काल प्रसंग हुए तो बताएंगे तो तथ्य अनुकंपा जो है ये सबसे बड़ा शिक्षा का विषय है जो समस्या हमारा जिंदगी में आते रहे जो आदमी हमारा विरुद्ध में जाएगा हमारा प्रवचन के विरुद्ध में हमारा लिखने के विरुद्ध में हमारा आचार आचरण के विरुद्ध में जाए तो उसमें वो अगर हमको लड़ाई करे भगाना चाहे ऐसा बहुत हुआ है मेरा जिंदगी में एक बार नहीं बहुत हुआ है लेकिन फिर भी परमेश्वर संत गुस् महाराज तिबिक का महा बड़े बड़े विषय बोले वो, वो फिर भी कुछ भी करे अब आप आपका प्रवचन को चेंज ना करे ऐसा ही स्वतः प्रबंधन करते रहना इसमें ही आपका सिद्धि हो जाएगा परम इसमें कोई दोष नहीं है जिसको समाज का आदमी जानता नहीं कि ये गुरुजी को प्यारा शिष्य है सबसे अपना शिष्य है सबसे परिपूर्ण किपा इनको मिला है किसी को जानकारी नहीं है किसी को सब उनको ही। बेकार लिखा पढ़ा जानता नहीं अपना अलग से मड़ बना लिया गुरु से हम प्रमाण देंगे एक एक करके प्रमाण देंगे हैरान हो जाओगे समाज का आदमी बोलता है ये बेकार गुरुजी का अनुगत नहीं है गुरुजी का अनुगत नहीं है तो मठ का बहा है वैसा ऐसा कर रहा है और जो लोग बोल रहे उसका आचरण प्रमाण कर देंगे सब सिद्धांत तो सब जो कुछ है वो गुरुजी का खिलाफ है मठ में रहने का बहाना करना और मठ में रहना दोनों एक बात नहीं है उसमें हम प्रमाण कर देंगे जिसको समाज का आदमी जानते ही नहीं है कि वो गुरुजी का कृपा मिला लेकिन उसका सिद्धि ऐसा हुआ आश्चर्य बन जाऊ जो मन में भावना है हम गिरिजी का गिरिराज का तट में स्वरी छोड़ेंगे हे गिरिराज आपका तट में हम स्वरी छोड़ेंगे और अन्नकूट का वो जो गिरिराज पूजन का तिथि है परिक्रमा संकीर्तन करें भक्तों को खूब जमाएं, जमाए मतलब खिलाए भक्तों को खूब जमाए और उसके बाद हमारा शरीर छूट जाए ऐसा भावना वही हुआ क्योंकि अंदर में परिपूर्णतम किफा उसको मिला था उसका नाम क्या है सब एक एक का उदाहरण दें तो विश्वास आ जाएगा आपका अंदर लेकिन समाज का आदमी पहले माना नहीं लेकिन प्रभुपात का निजी जन आश्चर्य हो के हा, आ, ऐसा हाथ दे बोले अरे जोगेश्वर इतना दिन तक हम लोगों को पता नहीं था कि यह सिद्धि हो गया इसका ये सिद्ध हो गया जोगेश मतलब वो हमारा बिना का जो इंच गोविंद महाराज उसका नाम लेके बोले जोगेश्वर ये अंदर अंदर सिद्ध हो गया किसी को पता नहीं था अरे ये तो सिद्ध है सचमुच सिद्ध है गुरु की के द्वारा परिपूर्ण सिद्धि उसका अर्थात उसका शरीर का अंत भी कौन है महात्मा इस धीरे धीरे काल का प्रवचन थोड़ा लंबा टाइम होगा आप लोग का अगर इच्छा है मेरा ऊपर चरण का धूली दोगे हरि कथा कीर्तन के लिए योग्य बनाओगे के बांछा कल पत्र पथितान पावन भविष्णु नमो तीनाद श्लोक का भी काल व्याख्या होगा जो अधूरा हुआ था कल काल परसु अब चलते रहेंगे बांछा कल पतर मैं एक जो जो थोड़ा सा रोपी, रोपी और और ये थो, मतलब ये तीन तीन शब्द इसमें थोड़ा थोड़ा थोड़ा ज़रा हैं में शब्दों बारे हम हम काल बहुत टच किया हम बोला समझा मेरा बातनाद त्रिनाद ओपी अर्थात तीनके से भी ज्यादा हम्बलनेस हम्बल एंड ब्लेड ऑफ ग्रैस नॉट मैटर ऑफ जोकिंग जब घास का ऊपर पैर धरोगे, तो घास क्या करता है ऐसा करता है और जब पैर हटाओगे, घास फिर से ऐसा करता है समझा मेरा बात शास्त्रकार ने बड़ा विचार करके चैतन्य महाप्र का ये श्लोक का व्याख्या हमको बताएं कि देखो त्रिणादोपी मतलब चैतन्य महाप्र चाहते हैं कि ऐसा सुनिश्च हो जाओ जैसे कि छागल गधे घोड़े या गौमाता तुमको खाना चाहे तो संभव नहीं समझा मेरा बात हमको जरा सा भी प्रतिष्ठा का पीछे दौर ने देखा तो आप लिख लो डायरी में ऐसा मेरा जिंदगी में बहुत हुआ क्यों हम पागल का माफी जिंदगी गुजर रहा हूं ज्यादा सा बूंद एक प्रतिष्ठा हमको किसी ने दिया किसी समाज ने बास उसका पीछे हो गया मेरा जिंदगी भी खतरा में हमारा जीपोत विपन्न मान विपोदापन्न हो जाते हाँ ये बात अरे दिबो ये जो त्रिनाद ये उदाहरण जो दिया इसको सुनना चाहिए इसमें आपका भावना पूरा बैठेगा हम अपना प्रवचन देने के लिए बैठे नहीं गलत मत समझो तो ये गाधे और छागल हमको खाना जाए इसलिए उससे भी नीचा होना है तो उसका भी संभव नहीं मेरे को खा जाए ये हुआ भी हो गया फिर इसका बाद तौरो जो बोला रोपी ये का, उस काल बताया था हमने जब अधिकारी ने यह श्लोक को चेंज किया तो प्रोपा जी का सामने जो शिकायत आये प्रोपा जी बोले ये ठीक है बोल नहीं लिखा ये ठीक ही लिखा क्योंकि वैष्णवों का जो धैर्य है सहनशीलता है बिखो जनो काटी लो किछ ना बोलाय सुखाई या कारे पानी ना मांगो जय जा मांगे अपन धन, दर्म बिष्टि सहे अन करे रक्षण इससे भी है बढ़कर हो सकता इसका उदाहरण हम काल आपको प्रस्तुत करेंगे इसका लंबा चौरा प्रवचन है देखोगे जे वैष्णव जो है ये कहाँ तक पहुंच सकता ये भी हम प्रमाण देंगे आपको और क्यू पोपा जी बोला ये ठीक है इसका पूरा उदाहरण देखा हम कल प्रवोचन खत्म हो गया हमको भी जाना है तो सुनोगे उदाहरण सब आएगा आपका तो तो ठीक ही है इसका ऊपर भी कहाँ तक जा सकता है वैष्णव इसका उदाहरण देखे हम चर्चा करेंगे बांछाकल पद के बासिंद ज है तो है का जो ये जो ये चेंज है, परिवर्तन किसी ने प्रपाद का प्रवचन के द्वारा स्वीकार कर लिया किसी ने बोलता है हम ये मानेगे चैतन्य महापु जो बोला वही रखेंगे हम हमारा ख्याल तो ये है चैतन्य महापुर जो विचार प्रस्तुत किए है आर प्रहुपात जो वस्तु विचार प्रस्तुत किए उसमें तो कोई अंतर नहीं है परंतु प्रहुपात का विचार और थोड़ा ऊपर है क्योंकि पहुपात जो है तो राधारानी का निविजन